अथ द्वितीय मंडलम ॐ विश्वानि देव सभीतर दुरीतानि परासु यद्भद्रं तन्नासुव अब दूसरे मंडल का और उसमें प्रथम सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों और विद्यार्थियों के कृत्यों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे राजन जैसे बिजली अपने प्रकाश से शीघ्र जाने वाली जल पाषाण वन और औषधियों के पवित्र करने से सबकी पालना करने वाली है वैसे विद्वान जन समग्र सामग्री से पवित्र आचरण वाला होता हुआ विद्यादि के प्रकाश से सबकी उन्नति करने वाला होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जिस पुरुष का अग्निहोत्र के तुल्य उपकार ऋत्यों के कर्म के समान पवित्र क्रिया आप्त विद्वानों के समान न्याय अग्नि विद्या को जानने वाले के समान उद्यम न्यायधीश के समान न्याय व्यवस्था यज्ञ करने वाले के समान अहिंसा वेद पारंगत के समान विद्या और गृहपति के समान ऐश्वर्य का संग्रह हो वही प्रशंसा को प्राप्त होने योग्य होता है भावार्थ जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से आप्त विद्वानों के समीप से विद्या शिक्षा को प्राप्त हुआ ईश्वर के समान उपकार दृष्ट से प्रशंसा और सत्कार को प्राप्त हुआ प्रतिदिन उत्तम बुद्ध से समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों को धारण करता है वह संपूर्ण विद्यावान होता है अब चलते हुए विषय में राज शिष्य के कृतिका वर्णन करते हैं भावार्थ जिससे सत्य को धारण कर असत्य का त्याग किया जाता और मित्र के समान सबके लिए सुख दिया जाता है वह सत्यसिंध दुष्टाचार से अलग हुआ सत्य और असत्य का यथाव द्विवेचन करने वाला सबको मान करने योग्य होता है भावार्थ जिस पुरुष की सत्यवाणी और परार्थ पराक्रम है वह राजजनों से प्रशंसा युक्त होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो जन बल की इच्छा करते दुष्टाचारियों को अच्छे प्रकार डाढ़ना देकर धर्माचारियों को सुखी करते और सदैव सबकी उन्नति को चाहते हैं वे अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार और आलस्य करने वालों का तिरस्कार करने वाले और सेवकों के लिए सुख देने वाले ऐश्वर्यवान हों वे इस संसार में सबके राजा होने को योग्य होवें भावार्थ वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजा जन स्वीकार करें वही सेनापति होने को योग्य है जो 10 वा 100 वा सहस्त्र वीरों के साथ युद्ध कर सकता है फिर राज शिष्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे होम आदि से अच्छा सेवन किया हुआ अग्नि रक्षा करने वाला होता है वैसे भ्राता मित्र पुत्र जन अपने भ्राता मित्र और पितरों को सेवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो अग्नि के समान प्रजाओं के पीडा देने वाले को जलाते हैं, पुरुशार्थ से अईश्वर्य की उन्नत करते हैं, विद्या विनय और उत्तम शीलाद का प्रकाश करते हैं, वे सब को माननी होते हैं। फिर अध्यापक विशे को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है अच्छी विद्या का पढ़ाने वाला शास्त्र का पारगंता विद्वान जन माता के समान पालना करता है और सब विषयों में उत्तम गुणों को देता है उससे शिष्य जन शीघ्र विद्या बल युक्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन गुण कर्म स्वभाव से बिजली को जान और कार्यों में उसका अच्छे प्रकार प्रयोग कर श्रीमान होते हैं और ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं वैसे सब विद्यायुक्त मनुष्यों को होना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे समवत्सर का आश्रय लेकर महीने मुख का आश्रय लेकर शरीर की पुष्ट जिह्वा के आश्रय से रस का विज्ञान यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार और उत्तम अन्न को पाकर रुचि होती है वैसे आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षण युक्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सब जीव विद्यमान अग्नि के होते जीने और भोजन करने को योग्य होते हैं वैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पढ़ाने वालों के होते पवित्र राग द्वेष आदि सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त हुए मुक्त के बीच आनंद करते हुए जन्म जन्मांतर संस्कार में पवित्र होते हैं भावार्थ जैसे अग्नि में अनेक गुण हैं वैसे विद्वानों की सेवा करने और धर्म में प्रवृत्तमान होने अधर्म से निवृत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान सर्वोत्तम विद्या दान देके हमको तथा औरों को विद्वान करते हैं वैसे हमको भी चाहिए कि उनको सदा प्रसन्न करें इस सुक्त में अग्नि के दृष्टांत से विद्वान और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह दूसरे मंडल में प्रथम सुक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ भावार्थ जो मनुष्य शिल्प क्रिया में बिजली आदि के रूप को यान विमान आदि के कार्य में अच्छे प्रकार युक्त करें वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे गोवे अपने बच्चों को प्राप्त होती वैसे काल विभाग परिश्रमी विद्वान जन को प्राप्त होते हैं जिस कारण उनके सब कार्य नियम युक्त काल से सिद्ध होते हैं आलसी जनों के काम कभी भी नियत समय पर नहीं होते परिश्रमी विद्वान जन रात्रि के समय को भी अपने कार्य का समय मानकर जैसा चाहते वैसे समय पर कार्य किया करते हैं और मनुष्य संबंधी पूर्णायु को प्राप्त होते हैं किंतु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों यदि अंतरिक्ष में स्थित पदार्थों में वर्तमान अग्नि को जानकर रथ के समान कार्यों में चलावें तो वह मित्र के समान कार्यों को सिद्ध करे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है वैसे कार्यों में समप्रयुक्त किया हुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्य नक्षत्र मंत्रों को प्रकाशित करता है वैसे यह अग्नि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है जो पढ़ने और सुनने से अग्नि विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुभोषित होते हैं फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे संसिद्ध किया हुआ अग्नि धन प्राप्ति का निमित्त होता है वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान जन मनुष्यों को विद्या प्राप्त के हेतु होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो अग्नि के तुल्य असंख्य सुख द्वारों के समान विद्या मार्ग और यथा समय कार्यों से दिवसों को संयुक्त करते हैं वे सूर्य और पृथ्वी के समान अन्नद के संयोग से सुखी होते हैं अब विद्वानों के विषय के अंतर्गत राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे अहो रात्रों का काटने वाला सूर्य अपने तेज से सबके अनुकूल प्रकाशित होता है वैसे राजा सत्य और झूठ कार्य करने वालों के विभाग से प्रजाजनों की पालना करे भावार्थ विज्ञान चाहने वाले जनों की शिष्ट महात्मा जनों से पाई हुई बुद्धि को प्राप्त होकर बहुत प्रकार के पदार्थ विज्ञान से मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फलों को प्राप्त होना चाहिए भावार्थ विद्वानों के संगी ज्ञान चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि आप तशिष्ट जनों से जैसा विज्ञान प्राप्त हो वैसे ही औरों को दें जैसे हम लोगों के ब्रह्मचर्य विद्या बल शील पुरुषार्थ बढ़ते हैं वैसे सबके बढ़ें ऐसी हम लोग इच्छा करें भावारथ जो विद्वानों के मार्ग से और सुशीलता से नित्य पदार्थों को प्राप्त हों वे औरों को भी प्राप्त करावें भावारथ जो धर्म से धनादि पदार्थों का संचय करते हैं उनका अतुल धन उत्तम प्रजा और सुशील अपत्य होते हैं जो पांडित्य और प्रगल्भता को प्राप्त होकर अध्यापक और उपदेशक होते हैं वे दुख को नहीं देखते हैं भावारथ जो उत्तम विद्वान जन पढ़ाने वाले विद्वानों के लिए अधिकतर विद्या को अच्छे प्रकार देकर उनको स्त्रीमान करते हैं वे हमारे प्रणेता अर्थात सर्व विषयों को प्राप्त कराने वाले हैं इस सुक्त में अग्नि के विषय में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह समझना चाहिए यह दूसरे मंडल में दूसरा सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ